महिम ख्याति तदर्थ प्राण स्थान तदीयता सर्वतत भावा प्रातिकुल्य आदि सर्वतभा प्रातिकूल्यादीचस्मरणेभ्यो बाहुल्या सम्मान बहुमान प्रीति बहुमानीरह इतर विचिकित्सा महिमा कीर्तन प्रीतम के अर्थ जीना तदीयता इत्यादि प्रेम के आंतरिक लक्षण प्रकटोंगे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 यही तोहफा है यही नजराना मैं जो आवारा नजर लाया हूँ रंग में तेरे मिलाने के लिए कतरे खून जिगर लाया हूँ पहले कब आया हूं कुछ याद नहीं लेकिन आया था कसम खाता हूं फूल तो फूल हैं कांटों पे तेरे अपने ओठों के निशा पाता हूं फूल के बाद नए फूल खिले कभी खाली ना हो दामन तेरा रोशनी रोशनी तेरी राहें चांद चांदनी आंगन तेरा यही तोहफा है यही नजराना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 बढ़ोतरी नहीं कि कुछ घटाया ही आदमी अपने को चढ़ाए प्रीतम के अर्थ जिए प्रीतम के अर्थ मरे तद हीता वह ही है मैं नहीं हूं ऐसी भक्त की भावदशा होती तद भाव वही सब में है सब में वही है ऐसी उसकी प्रतीति होती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 गर्दन घुट जाएगी बूढ़ा होते होते तो सब रेगिस्तान हो जाएगा प्रीति का झरना खोजे से मिलेगा कहां खो गया लेकिन हर बच्चा प्रेम की बड़ी शुद्ध क्षमता लेकर आता भक्ति कहती इसी शुद्ध क्षमता को निखारो परिशुद्ध करो फैलाओ बड़ा करो इसी के सहारे तुम परमात्मा तक जाओगे। परमात्मा ने तुम्हें इस जगत में भेजा तो जरूर तुम्हारे भीतर कुछ रख दिया है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 उससे सावधान रहना सहज में उलझे तो जटिलताएं पैदा कर लोगे सहज से चले तो बिना अड़चन के पहुंच जाओगे आज इतना ही